श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग ब्राह्म समाज में श्री रामकृष्ण देव का प्रभाव विजय कृष्ण इसके बाद साधना में कहाँ तक अग्रसर हुए थे ब्राह्म समाज से पृथक होने के अनंतर श्री विजय कृष्ण में आध्यात्मिक गंभीरता दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी कीर्तन के समय भावाविष्ट होकर उनका उद्दाम नृत्य और बारम्बार समाधि होते देख कर, लोग मोहित हो जाते थे श्री रामकृष्ण देव के श्रीमुख से हमने उनकी उच्च अवस्था की बात इस प्रकार सुनी है जिस कमरे में प्रवेश करने पर साधक की ईश्वर साधना पूर्ण होती है उसके बगल वाले कमरे में पहुंचकर कर विजय द्वारा खोल देने के लिए खटखटा रहा है आध्यात्मिक गंभीरता लाभ के अनंतर श्री विजय कृष्ण ने अनेक लोगों को मंत्र शिष्य बनाया था और श्री रामकृष्ण के शरीर छोड़ने के लगभग चौदह वर्ष के बाद पूरी धाम में शरीर छोड़ा था कुछ बिहार विवाह के बाद भारतवर्षीय तथा साधारण ब्राह्मण दलों में विशेष मनोमालिन्य दिखाई पड़ा था एक दल के साथ दूसरे दल की बातचीत तक बंद हो गई थी दोनों दलों के साधना अनुरागी लोग पहले की ही तरह दक्षिणेश्वर में आते थे इस बात का हमने पहले ही उल्लेख किया है केशव और विजय दोनों ही एक दिन अपने अपने अंतरंग व्यक्तियों के साथ श्री रामकृष्ण देव के समीप उपस्थित हुए एक दल दूसरे दल के आने की बात नहीं जानता था उसी कारण वैसा हुआ था पूर्व विरोध का स्मरण होने के कारण दोनों दलों में कुछ संकोच का भाव दिखाई पड़ा केशव और विजय के भीतर भी उस प्रकार के संकोच का भाव देखकर श्री रामकृष्ण देव ने उस दिन उनका मनमुटाव दूर करने के उद्देश्य से कहा देखो भगवान शिव और श्री रामचंद्र में एक समय विवाद उपस्थित होने पर भीषण युद्ध की नौबत आ गई शिव के गुरु राम और राम के गुरु शिव यह सर्व प्रसिद्ध है अतः युद्ध के अंत में दोनों का मिलन होने में विलंब नहीं लगा किंतु शिव के चेले भूत प्रेतों के साथ राम के चेले बंदरों में फिर कभी मेल नहीं हुआ भूतों और बंदरों में हर समय लड़ाई चलने लगी केशव और विजय को संबोधित करके जो होने को था वह हो गया तुम दोनों में अब मनोमालिन्य रहना उचित नहीं वह भूतों और बंदरों में ही रहे उस दिन से केशव और विजय में पुनः बातचीत होने लगी श्री विजय कृष्ण के अपने अभिनव आध्यात्मिक प्रत्यक्षों के अनुरोध से साधारण ब्राह्म समाज का परित्याग करने पर उस दल में जो लोग उनके ऊपर विश्वास रखते थे वे भी उनके साथ चले आए साधारण समाज इसी कारण से उन दिनों बहुत क्षीण हो गया था आचार्य शिवनाथ शास्त्री ही अब उस दल के नेता होकर समाज की रक्षा कर रहे थे शिवनाथ भी इससे पहले अनेक बार श्री रामकृष्ण देव के पास आए थे और उन पर विशेष श्रद्धा भक्ति रखते थे श्री रामकृष्ण देव ही शिवनाथ को बहुत स्नेह करते थे परंतु विजय कृष्ण के समाज छोड़ देने पर शिवनाथ के सामने विषम समस्या उपस्थित हुई श्री रामकृष्ण देव के उपदेश के प्रभाव से ही विजय कृष्ण में धर्म भाव का परिवर्तन और उसके परिणाम स्वरूप उनका समाज त्याग सोचकर शिवनाथ शास्त्री ने अब श्री रामकृष्ण देव के समीप आना जाना बंद कर दिया था स्वामी विवेकानंद इसके कुछ पूर्व से ही साधारण समाज में आते जाते थे और शिवनाथ शास्त्री आदि ब्राह्मों के विशेष प्रिय पात्र बन गए थे परंतु इस प्रकार साधारण समाज में योगदान करने पर भी स्वामी विवेकानंद बीच बीच में केशवचंद्र तथा दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव के पास आते जाते रहते थे स्वामी जी कहते थे एक बार मैंने आचार्य शिवनाथ से श्री रामकृष्ण देव के पास न जाने का कारण पूछा उत्तर में उन्होंने कहा दक्षिणेश्वर में बारम्बार जाने से उनकी देखा देखी ब्राह्म संघ के दूसरे लोग भी वैसा ही करेंगे और इस प्रकार वह दौल टूट जाएगा स्वामी जी कहते थे इसी प्रकार की धारणा के, के कारण शिवनाथ शास्त्री ने उन्हें भी दक्षिणेश्वर न जाने के लिए परामर्श दिया था और कहा था कि श्री कृष्ण देव की स्नायु दुर्बलता के कारण ही उनमें भाव समाधि हुई है अत्यधिक शारीरिक कठोरता के अनुष्ठान से उनका मस्तिष्क विकृत हो गया है श्री रामकृष्ण देव ने इस बात को सुनकर शिवनाथ से जो कुछ कहा था इसका उल्लेख हमने अन्यत्र किया है जो हो श्री रामकृष्ण देव के प्रभाव से ब्राह्म में जो साधना साधनानुराग प्रविष्ट हुआ था उसके फलस्वरूप नव विधान और साधारण दोनों समाज के धर्म पिपाशु व्यक्ति ईश्वर के प्रत्यक्ष दर्शन करने के उद्देश्य से जीवन गठन में अग्रसर हो रहे थे आचार्य प्रताप चंद्र मजुमदार एक समय दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव के पास आए थे उसके बाद ब्राह्मण समाज में आध्यात्मिक भाव की परिणति कहाँ तक हुई है इस विषय में हम लोगों से पूछने पर उन्होंने कहा था इन्हें देखने के पहले धर्म किसे कहते हैं हम समझते ही कहाँ थे केवल गुंडई किया करते थे इनके दर्शन लाभ के बाद हम समझ सके थे कि यथार्थ धर्म जीवन किसे कहते हैं श्री प्रताप चंद्र के साथ उस दिन आचार्य चिरंजीव शर्मा त्रैलोक्यनाथ सान्याल भी उपस्थित थे नवविधान समाज में श्री रामकृष्ण देव का प्रभाव विशेष रूप से दिखाई पड़ने पर भी विजय कृष्ण जब तक आचार्य पद पर प्रतिष्ठित थे तब तक साधारण समाज में वह प्रभाव भी कुछ कम नहीं था विजय कृष्ण के साथ बहुत से धर्म पिपासुओं के चले आने के बाद उस समाज में वह प्रभाव घट गया और साथ ही आध्यात्मिक भाव खोकर समाज संस्कार देश हितैषिता आदि अनुष्ठानों में ही उसने अपने को नियुक्त रखा परंतु वह प्रभाव घट जाने पर भी एकदम लुप्त नहीं हुआ था उसका निदर्शन उस समाज के व्यक्तियों में किसी किसी के योगाभ्यास वेदांत चर्चा और प्रेम तत्व के अनुशीलन में दिखाई पड़ता था उच्चांग के करता भजा संप्रदाय के वैदिक मत का अनुशीलन भी साधारण समाज के कोई कोई व्यक्ति करते थे और हमें यह भी ज्ञात हुआ है कि ध्यान धारणा आदि की सहायता से वे शारीरिक व्याधि को आराम करने की भी चेष्टा करते थे